रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 116, 13 सो जून अट्ठारह उपाय व्याकुलता त्याग मैं कहता हूं उपाय है क्यों नहीं उनकी शरण में जाओ और व्याकुल होकर प्रार्थना करो ताकि अनुकूल वायु चलने लगे जिससे शुभ योग आ जाए व्याकुल होकर पुकारोगे तो वे अवश्य सुनेंगे एक के लड़के का अब तब हो रहा था वह आदमी व्याकुल होकर इधर उधर उपाय पूछता फिरता था एक ने कहा तुम अगर एक उपाय कर सको तो लड़का अच्छा हो जाएगा अगर स्वाति नक्षत्र का पानी मुर्दे की खोपड़ी पर गिरे और उसी में रुक जाए फिर अगर एक मेढ़क उस पानी को पीने के लिए बढ़े और सांप उसे खदेड़े खदेड़कर पकड़ते समय मेढ़क उछल उस खोपड़ी को पार कर जाए और सांप का विष उसी खोपड़ी में गिर जाए और वह विषैला पानी अगर रोगी को थोड़ा सा पिला सको तो वह अच्छा हो सकता है वह आदमी उसी समय स्वाति नक्षत्र में उस दवा की तलाश के लिए निकला उसी समय पानी बरसना भी शुरू हो गया तब वह व्याकुल होकर ईश्वर से कहने लगा भगवान अब मुर्दे की खोपड़ी भी कहीं से ला दो खोजते हुए उसे मुर्दे की खोपड़ी भी मिल गई उसमें स्वाति नक्षत्र का पानी भी पड़ा हुआ था तब वह प्रार्थना करके कहने लगा जय हो तुम्हारी भगवान अब मैं और जो कुछ रह गया है वह भी सब जुटा दो मेढ़क और सांप। उसकी जैसी व्याकुलता थी वैसी ही शीघ्रता से सब सामान भी इकट्ठे होते गए देखते ही देखते एक सांप मेढ़क का पीछा करते हुए आने लगा और काटते समय उसका विष भी उसी खोपड़े में गिर गया ईश्वर की शरण में जाकर उन्हें व्याकुल होकर पुकारने पर वे उस पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे सब सुयोग वे स्वयं जुटा देंगे कप्तान कैसे सुंदर दृष्टांत है श्री कृष्ण हाँ वे स्वयं सब सुयोग जुटा देते हैं कभी ऐसा भी होता है कि विवाह नहीं हुआ सब मन ईश्वर पर चला गया कभी यह होता है कि भाई रोजगार करते हैं या एक लड़का तैयार हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति को स्वयं संसार का काम नहीं संभालना पड़ता तब वह अनायास ही सोलहों आना मन ईश्वर को समर्पित कर सकता है परंतु बात यह है कि कामने और कांचन का त्याग हुए बिना कहीं कुछ नहीं होता त्याग होने पर ही अज्ञान और अविद्या का नाश होता है आतसी शीशे पर सूर्य की किरणों के पड़ने पर कितनी चीज़ें जल जाती है परंतु कमरे के भीतर छाया है वहाँ आतिथि शीशे के लिए जाने पर यह जा बात नहीं होती घर छोड़कर बाहर निकलकर खड़े होना चाहिए